नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के इस शाम को बहुत ही यादगार बनाते हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम के प्रा श्रीवास्तव जी हैं जो दिव्यम नाम से शायद कविताएँ लिखती हैं और बहुत ही अच्छे राइटर और पोइट्रिस्ट हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे उनकी कुछ कविताओं का आनंद उठाएँगे आप सभी की तरफ से प्रिया जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं प्रिया जी आप? सर मैं अच्छी तो आइए प्रिया जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम का में और मैं चाहूंगा विक्रांत जी एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए स्वागत में प्रिया जी के जी जी जरूर जरूर तो पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम नमस्कार तो आइए आप लोगों के बीच एक गजल हंगामा क्यों है बर्पाइए मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूगा मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूगाया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं अंदाज अपना देखते है आईने में वो अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो और ये भी देखते हैं वो देख तना हो मा है जो कि है थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए विक्रांत जी ने बहुत ही प्यारा सा गजल आप सभी को सुना है और शाम के इस बहुत ही आनंद दिया है बुनेश्वरी मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा सुनाइए एक आद पीस छोटा सा मुखड़ांतरा धन्यवाद भुवनेश्वरी जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आइए अभी प्रिया जी का स्वागत करते हैं प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है बात ही मुलाकातें इस कार्यक्रम में और हमारे सिंगिंग सार्स जो हैं आपका स्वागत भी किया बड़े प्यार से और मैं चाहूंगा कि तो आप अपने बारे में बताइए आपके परिवार में जी परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा बताइए जी, जी बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जो सिंगिंग स्टार्स हैं वो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपनी जो प्रस्तुति सुंदर स्वर है सभी के और सभी ने बहुत सुंदर है आ, मैं मेरे बारे में मैं मेरा नाम तो प्रिया श्रीवास्तव तो दिव्यम मैं उरे जिला जालौन यूपीसी हूँ और मेरे घर में मेरे हसबेंड पूरी फैमिली फुल फैमिली है दो बेटे हैं मेरे और मैं टीचर भी हूँ जो जूनियर स्कूल होते हैं हाई स्कूल में उसमें लिखती हूँ कविताओं का शौक है लिखने का तो बस लेखन कार्य चलता रहता है तो आइए मैं चाहूंगा की एक बहुत ही सुंदर रचना हमारे सभी दर्शक मित्रों को और हमारे सिंगिंग स्टार्स को जरूर सुनाइए प्रिया जी जी अब सब था मैं अपने कुछ मुक्तकों से प्रारंभ करू मुक्तक है मेरे जी तो मैं सभी विधान तो कुछ अपने प्रेम की पंक्तियों से जोती हूँ प्रेम क्या है मोहब्बत क्या है मैंने कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास किया है सुनेगा धड़कती दिल के किस्सों की धड़कती दिल के किस्सों की खयालों की कहानी है खाबों की, की रवानी है मोहब्बत दिल के जज्बातों की खाबों की रवानी है मोहब्बत जो न हो जो जीवन में तो जीवन अधूरा है मोहब्बत जो न हो जीवन में तो जीवन अधूरा है मोहब्बत से ही महकी हर किसी की जिंदगानी है मोहब्बत से ही महकी हर किसी की जिंदगा है मुहब्बत से ही हर किसी की जिंदगानी है आ, मुझे लगता है कि जीवन में प्यार जो है प्रेम बहुत आवश्यक है और जीवन का आधार ही है चाहे वो मा माँ बाप का प्रेम हो चाहे हमारे भाई बहनों का प्रेम हो चाहे हमारे मित्रों का हो चाहे हमारे प्रेतम का हो और चाहे हमारे जो पतिदेव है जो जीवन साथी है उनका प्रेम हो जीवन में प्रेम का होना जरूरी है। और इसलिए मैं प्रेम पर ही लिखती हूँ और चार और सुनाको सुनाकर आपको एक रचना से जोड़ूंगी जो प्रेम पर है तो चार पंथियों और सुनिए कि प्रेम में क्या होना चाहिए मैंने लिखने का प्रयास किया है सुनेगा समर्पण प्रेम का समर्पण प्रेम का आधार व दिलदार होता है समर्पण प्रेम का आधार व दिलदार होता है नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है नफा नुकसान तो होता है खुशी जिसमें हो दिल भर पर खुशी जिसमें हो दिल भर पर दिल अपना भी वही चाहिए खुशी जिसमें हो दिल भर पर दिल अपना भी वही चाहे तो सचमुच प्रेम दिव्य तो सच मोहर सच्चा प्यार होता है तो सचमुच प्रेम दिव्य मोर सच्चा प्यार होता है तो सचमुच प्रेम दिव्य मोहर सच्चा प्यार होता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत आभार अब मैं एक जो मेरी रचना आपने जो कही है प्रतिनिधि रचना तो चलिए मैं प्रेम की वो रचना सुनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो प्रेम है, हमारे जीवन का आधार है इस प्रेम को मैंने कागज पर उकेरने का प्रयास किया है सुनिएगा मेरी गजल है मैं मुख्यता गजल ही ज्यादा लिखती हूँ लिखती तो मैं सारी विधायी हूँ गीत गजल मुक्तक और दो छंद लेकिन जो गजल है वो मेरा मन पसंद विषय है तो चलिए मैं आपको गजल सुनाती हूँ सुनेगा कठिन जीवन कठिन जीवन बहुत बिन प्यार है, दिलदार दुनिया में कठिन जीवन बहुत बिन प्यार विलदार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में कठिन जीवन बहुत बिन प्यार है दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में और इसके इसके शेर सुनेगा शेर प्रस्तुत करती हूँ ये जीवन बो ंदर है ये जीवन वो समुंदर है कि जिसमें अनगिनत भव रे ये जीवन वो समुंदर है कि जिसमें अनगिनत भव रे लगाए प्यार सबको प्यार केवल प्यार दुनिया में लगाए प्यार सबको प्यार केवल प्यार दुनिया में कठिन जीवन mm. बहुत बिल प्यार है दिलदार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में और अगला शेर सुनेगा तड़पते है दिल, तड़पते हैं जवादिल दिल, मुद्दतों इस में ही तड़पते हैं जवादिल दिल, मुद्दतों इस बार जू में ही कोई कह दे है तुमसे प्यार बस अखबार दुनिया में कोई कह दे है तुमसे प्यार बस अखबार दुनिया में कठिन जीवन बहुत प्यार है दिलदार दुनिया में सभी को प्यार अच्छा प्यार है दरकार दुनिया में बड़े नफ, बड़े नफरत मिटे उल्फत, उल्फत उल्फतनी प्रेम होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं बढ़े नफरत मिटे उल्फत मिटे उल्फत बढ़े नफरत ना ऐसा कुछ कभी बोलो बढ़े नफरत मिटे उल्फत मिटे उल्फत बड़े नफरत न ऐसा कुछ कभी बोलो करो हा प्यार की जयकार प्यार की जयकार सार दुनिया में कठिन हाँ जीवन बहुत बिन प्यार है विलदार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में और शेर आप सभी की खास तवज्जो चाहूंगी सुनेगा जी नमस्कार आप सुन दे रहे इस शेर पर आप सभी की खास तवज्जो चाहूंगी, सुनेगा। आप आप खास चाहूंगी क्रम को आप सुन रहे हैं और प्रिया श्रीवास्तव अपनी रचना सुना रहे हैं हमें जी तभी बहुत-बहुत प्रणाम जो भी जुड़े हैं सुन रहे होंगे आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ तही दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ तो चलिए मैं अगले शेर की ओर चलती हूँ और खास तवज्जो चाहूंगी आप सभी का शेर पर सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में शेर सुनेगा hmm. कभी रंजोलम आते रंजो अलम मीन होता है दुख दर्द कष्ट जो होता है कभी रंजोलम आते हैं तो मिट जाते हैं पल में कभी रंजो अलम आते है तो मिट जाते हैं पल में अगर जो दोस्त हो गमखार सच्चे यार दुनिया में अगर जो दोस्त हो गमखार सच्चे यार दुनिया में कठिन जीवन बहुत बिन प्यार है दिलदार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में और मत्ती का शेर प्रस्तुत करती हूँ जो कि गजल का आखिरी शेर होता है जिसे हम मत्ती का शेर कहते हैं उस शेर को प्रस्तुत करती हूँ सुनिएगा मोहब्बत के गजल कोई मोहब्बत के गजल कोई चलो दिव्यम लिखे हम भी मोहब्बत की गजल कोई चलो दिव्यम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 प्यार है दरकार दुनिया में सभी को प्यार सच्चा प्यार है दरकार दुनिया में बहुत बहुत, बहुत प्रणाम आप सभी को बहुत बहुत आप, आप सभी का सभी विद्वान श्रोता जो जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर रचना सुनाने के लिए थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ कुछ नए कलाकार भी जुड़े हैं सोहिनी मुखार जी भी है और रोशनी जी भी है इन दोनों को हम लोग सुनेंगे तो एक पहले सोहिनी जी मैं चाहूंगा कि आप सुनाइए एक तारा संगीत उसके बाद फिर प्रिया जी से रचनाओं को सुनेंगे गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मोहे मोहे पे पे पे ओ नंदलाल वाह थैंक यू सोनी जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया कृष्ण की याद और बासुरे की याद दिलाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से प्रिया जी से मैं जोड़ना चाहूंगा प्रिया जी एक और सुंदर सा रचना आप जरूर सुनाइए और हमारे दर्शक मित्र भी धीरे धीरे आ रहे हैं तो जैसन कुरेशी जी ने बड़ा प्यार से मैसेज किया है स्वीट करके डॉक्टर कन्या माली जी ने भी याद किया है बड़े जी जी. प्यार से जानकी जी ने याद किया है और हमारे सभी दोस्त याद कर रहे हैं बड़े प्यार से श्यामलाल जी ने भी याद किया थैंक यू सो मच आप सभी को और मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए और प्रिया जी एक और दमदार कविता सुनाइए जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जो विद्वान श्रोता है सोहिनी जी बहुत ही सुंदर आपने जो गीत सुनाया है बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सभी सुना रहे हैं और सबकी आवाज एक पर एक ही है आ, कुछ भी मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है तो आप इतने सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर गीत के लिए और मैं तो बस अपनी गजलों का आवाज देती हूँ तो मुझे तो गाना वाना ज्यादा नहीं आता है बस अपनी गजलों का आवाज देती हूँ तो चलिए एक मुख्य तो जोड़कर मैं आपको अपनी गजल की ओर ले चलूंगी सुनने जी, जी, का सदा ही बढ़ती रहे मोहब्बत सदा ही संग में हो प्यार तेरा ही बढ़ती रहे मोहब्बत सदा ही संग में हो प्यार तीरा जलेंगे दीपक वधेरों में भी जलेंगे mm. दीपक वधेरा में भी रहेगा दिल पर जो साथ मेरा जलेंगे दीपक वेरा भी रहेगा दिल पर जो साथ मेरा है चांद संगे ये चांद जैसे Mm. चांदनी संग ये चांद जैसी सदा ही रहना तू साथ वैसे है चांदनी संग ये चांद जैसी सदा ही रहना तू साथ वैसी अंधेरी राठी कटेगी हसकर अंधेरी रा mm. कटेंगी तो क्या बात है नया नया सवेरा अंधेरी कटेंगी मिले गत तुझ संग नया सवेरा अंधेरी सदा ही बढ़ती रहे मोहब्बत सदा ही संग में हो प्यार तेरा ये मुख्तक था एक मुक्तक और आपको सुनाती हूँ और उसके बाद मैं अपनी गजल पर आती हूँ सुनेगा जी तेरी मोहब्बत नेह संला तेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत ही ज़िंदगी है तेरी मोहब्बत संहाना तेरी मोहब्बत ही जिंदगी है थी तीर के मेरे जहा में तीर की होती है अंधेरा अंधकार थी तीर के मेरे में तेरी मोहब्बत है से मेरे में तेरी मोहब्बत राशिनी है, है। हसीनो दिल कश हयालो मेरे mm. हसीनों दिल कश हयालो मेरे तेरी मोहब्बत की दिन नहीं है हसीन दिल पशु मुहाबत नहीं गजल मुकम्मल है मेरी मेरी से ये शायरी है गजल मुकम्मल है तुझ सिमेरी तुझी मेरी ये शायरी है गजल मुकम्मल है तुझ सिमेरी से मेरी ये शायरी है क्या बात? बहुत बहुत सभी का अब चलिए मैं एक गजल आपको चलती बहुत बहुत आमाराम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो विद्वान श्रोता जुड़े हुए हैं मुझे उनके नाम नजर नहीं आ रहे हैं आप सभी को भी बहुत बहुत, बहुत प्रणाम करती हूँ सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एक गजल और सुनाती हूँ सुनेगा इस गजल को काफी लोग पसंद करते हैं काफी मंचों पर सुनाती हूँ इसको और तो मेरा मना है मैं यहाँ पर भी आप सभी को वो गजल सुनाऊ ज्यादा स्वर में तो नहीं आता सब अच्छे लोग बैठे हैं गाने वाले तो मेरी ये आवाज में अपनी गजल कोई ही स्वर देती हूँ सुने का स्वागत <laughs> गरीब जाना बनो तो दिया मैं बनो गरीब जाना बनो दिया तुम गंजो बनो तो धरा में बनो तुम गंजो बनो तो धरा में बनो गरीब जाना बनो तो दिया में बनो शेर सुनेगा mm. फिर मोहब्बत की बारिश हो चारों तरफ फिर मोहब्बत की बारिश हो चारों तरफ फिर मोहब्बत की बारिश हो चारों तरफ बनो बनोल घटा में बनो तुम जो सावन बनो बनोल घटा में बनो घरे उजाला बनो तो दिया मैं बनो अगला शेर सुनेगा दिल के साथ mm. में बैठ कर दिल के एहसास आई अच्छा। में बैठ कर दिल के एहसास तन्हाई में बैठ कर घर जो हो पिलाओ दुआ में बनो जो होठो पिलाओ दुआ में बनो जो होठो पिलाओ दुआ में बनो गरियोजाला बनो तो शीर सुनिया निकली सदा मैं बनू गरी उजाला बनो तो, तू दिया मैं बनू तेरी नजरों में दिल में बसा दे मुझे तेरी नजरों में दिल में बसा दे मुझे तेरी न में दिल में बसा दे मुझे जो लुभाए तुझे वो अदा मैं बनू जो लू तुझे वो अदा में बनू, जो लुभाई तुझे, वो अदा में बनू जो लुभाई तुझे वो अदा में बनू गरी उजाला बनो तो तू दिया मैं बनू और मक्के का शेर प्रस्तुत करती हूं जो कि गजल का सुनेगा खुद दे को देखो तो दिव्य नजर आई तू।, तो तू खुद को देखो तो दिव्यम नजर आई तू खुद को देखो तो दिव्यम नजर आई तू हो मेरा होना मैं बनू अक्सितु हो मेरा आईना मैं बनू अक्सितु हो मेरा आईना मैं बनू गरी उजाना बनो तो दिया मैं बनो गरी उजाना बनो तो दिया मैं बनो गंजो बनो तो धरा मैं बनो तुम्गंजो तो धरा में बनो गंजो बनो तो धरा मैं बनो धरा में है बहुत, बारे बारे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत बहुत सिंगिंग स्टार्स को भी अच्छा लग रहा है सभी लोग जो है मुस्करा रहे थे और खुश हो रहे थे <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और रोशनी जी को सुनते हैं अभी रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी को, नहीं। नहीं। नमस्ते समीर कौ प्रिया थैंक यू सो मच आपकी आवाज और आपकी सब मुझे बहुत पसंद आए रचना हाँ रचना है <laughs> बहुत पसंद आए अभी आपको मैं सुनाती हूँ एक गीत प्यार में होता है क्या जादू तू hmm. जाने मैं जानू hmm. प्यार में होता क्या जादू तू जाने में जानू रहता नहीं क्यों दिल पर काबू तू जाने मैं जानू प्यार में होता है क्या जादू तू जाने आ चांदने रोते हो तो चकोरी पागल सी क्यों होती है हो चांदने रोते हो तो चकोरी पागल सी क्यों होती है जंगल में कोयल की को तू जाने मैं जानू प्यार में होता है क्या जादो। तू जाने मैं थू थैंक यू सो मच थैंक यू रोशनी जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा वॉइस है आपका बड़ा अच्छा लग रहा, Thank you so लग much. रहा है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से प्रिया जी को मैं जोड़ना चाहूंगा प्रिया जी एक और रचना आप सुनाइए हमें। <laughs> बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। रोशनी जी बहुत ही आवाज आपकी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर गाया आपने आपको इतने सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत ही अच्छा गाया आपने और चलिए <laughs> मैं फिर से चलती हूँ और एक मुक्तक से आपको फिर से जोड़ती हूँ जो मुक्तक है वो जिंदगी के ऊपर है जिंदगी क्या है मैंने लिखने का प्रयास किया है सुनिए स्वागत स्वागत उसके बाद मैं एक क्योंकि मैंने वो गजल सुनाई है फिर तो उसके बाद मैं आपको एक गीत भी सुनाऊंगी गीत की ओर ले चलूंगी तो एक छोटा सा मुक्तक चार पंक्तियों की जो रचना होती है उसमें मुक्तक कहते हैं तो एक दो मुक्तक आपको सुनाके मैं आपको उस गीत की ओर ले चलूंगी सुनेगा वाद जिंदगी क्या है चाहता की किताब होती है चाहता की किताब होती है सखिया hmm. का खाब होती है सखिया का खब होती है वन है तन्हाई है व है तन है मुहाबत है जिंदगी लाज़वाब होती है जिंदगी लाज़वाब होती है जिंदगी लाज़वाब होती है चाहता की किताब होती है दिल में उमड़े हुए सवालों का हमारे में अनगिनत सवाल आते हैं जिनका हमें पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया है और इसमें एक शब्द का शब्द का यूज किया है मुख्तसर मुख्तसर मीन होता mm. है शॉर्ट छोट संक्षिप्त दिल में उमड़ी हुए सवालों का दिल mm. में उमड़े हुए आ सर सा जवाब होती है मुख्त सर सा जवाब होती है प्रेम के ढाई आखरो से लिखी प्रेम के ढाई आखरो से लिखी जिंदगी भी किताब होती है जिंदगी भी किताब होती है जिंदगी लाजवाब हो ती है चाहतों की किताब होती है मुझे लगता है ये सब महसूस आपने महसूस किया होगा जो मैंने लिखा है तो ये लिखा है मैंने एक मुक्तक और उसके बाद मैं आपको गीत के और ले चलूंगी सुनेगा और उस गीत के पहले मुक्तक से आपको जोड़ना जरूरी है तो जोड़ती हूँ मुहबत ने मोहब्बत को मोहब्बत ने मोहब्बत को मुहब्बत से पुकारा है मुहब्बत ने मुहब्बत को मुहबत से पुकारा है तेरा एहसास mm. है मुझको तेरा एहसास प्यारा है तेरा एहसास है मुझको तेरा एहसास प्यारा है मोहब्बत तो सभी करते हैं दिल ही दिल में पर दिव्यम मोहब्बत mm. तो करते है दिल ही दिल में पर दिव्यम कोई कहता है खुल कर के कोई करता इशारा है कोई कहता है खुल करके कोई करता इशारा है कोई कहता है खुल करके कोई करता इशारा है सोई सो जी जी सही बोला या नहीं बोला बताइए <laughs> चलिए धन्यवाद अब <laughs> चलिए और अगला बंद सुनेगा जराओ जरा तु मेरे दुख की दवा तो बस मुच दीद नहीं सोता है दीदार देखना मेरे दुख की तो बस तुम्हारी दीद है सचमुच ही से है सभी त्योहार मेरी ईद की सचमुच ही से है सभी त्योहार मेरी ईद है सचमुच मेरा दम ही निकल जाए मेरा दम ही निकल जाए ना इतना आज माओ तुम मेरा दम ही निकल जाए ना इतना आज माओ तुम मधुर ये शाम हो जाए जरा तुम मेरे दिल का हर एक सपना मेरे दिल का हर एक सपना तो अक सर टूट जाता है मेरे दिल का हर एक सपना तो टूट जाता है जिसे दिल चाहता है वो ही अक सर उठ जाता है जिसे दिल चाहता है वो सर रूठ जाता है फिजा ठहरी फिर से वापस लौट आओ तुम फिजा ठहरी हुई है फिर से वापस लौट आओ तुम तुम्हारा नाम लेती हूं लेती हूं तुम्ही को याद करती हूँ तुम्हारा नाम लेती हूँ तुम्ही को याद करती हूँ भूला देना न मुझ को बस यही पर याद करती हूँ भुला देना न मुझ तो यही फिर याद करती हूँ तुम्हार रेगी गाँव में तुम्हा गीत गाँव में मुझे भी गुन गुनाओ तुम तुम्हार रेगी no. बहुत अच्छा <laughs> आप अच्छा। सभी आप सभी का बहुत विद्वान श्रोताओं को भी बहुत बहुत, बहुत आप जो जुड़े हुए जो सुन हैं। और सभी हैं आपने बड़े प्यारे मैसेजर्स आपके लिए आ रहे हैं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आज का अच्छा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब फिर से मैं विक्रांत जी को कहना चाहूंगा की प्रिया जी के लिए एक छोटा सा मुखड़ा जरूर सुनाइए जी जी जी तो आइए मैं एक छोटा सा कजरा मोहब्बत वाला hmm. Hmm. Hmm, आई हो कहा से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती hmm. जवानी की पहली बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके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 रे मैं में रे मैं तेरे थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनी जी एक मुकड़ा सुनाइये <laughs> मेरी वेरे सब कुछ है तेरे लिए hmm. तूने न जाना नजराना तो हैं तेरे लिए ये बात सच है सब जानते हैं हमको भी है यकीन नहीं करू हो रही है ये जानता नहीं हो दिल है नहीं दिल है ईमान का नहीं थैंक यू मुनेश्वरी जी एक छोटा सा मकना पेश कीजिए स्वागत स्वागत भैया तुम्हें दो किस लिए तू इतना उदासखी सूखी हकी प्यार ओ, ओ आजा पिया बोले पिया आओ गोरी मैया अपनी तो जब अक्सियों से मैं चली इन आहट से खिली पड़ी वहीक हंसी पिया तेरे प्यारी की ओ मैं चली हरी जरा सोचो नहीं हारे, जरा इस नी, इस नी, mm. प्यार दो, ओ तो ओ हारियोड़ी तुफी हार नहीं तो कितना उदास सूखी में प्यार क्या बात जी बहुत बहुत आइए आप रोशनी जी आप भी सुनाइए आके तेरी बाह में हर शाम लगे सिंधूरी हा के तेरी बाहा लगे सिंदूरी मेरे मन को महका मेरे मन को महका तेरे मन के कस्तूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है रूप के गा हाँ। सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है रूप के गा गे धनुष के रंग चरा सजाओ डो फूलों mm. के खिलने का वक्त यही है मिलने का दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने आ जा मिलके आज मिटा दे आ जा मिलके आज मिटा दे थोड़े से ये दो आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी हा आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी wow, मेरे मन को महका मेरे मन को महका तेरे मन के कस्तूरी आगे तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी थैंक यू थैंक यू रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चिली प्रिया श्रीवास्तव बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर कविताएं आपने रचनाएं हमें सुनाई गजल आपने प्रेम प्रेम पर प्रेम में ही कर दिया पूरे प्रोग्राम को अच्छा, बहुत बहुत बहुत अच्छा शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और यही कहेंगे कि बार बार आते रहिए इसी मंच पर और आपको सुनते रहेंगे हम <laughs> <जी>। <laughs> बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी कलाकारों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 लाए मुलाकाते मुलाकातें कर लेते मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें